मैं करता नहीं। कर हूं। खाता हूं, हूं। इस प्रकार संसारी जीव प्राप्त हो रहे वस्तुता आत्मा किसी के पाप को नहीं लेता और तो नहीं लेता अज्ञान अवस्था में व्यवहार अवस्था में सब कहा जाता है कि ऐसा और कौन सा सुलमा है चलिए पढ़ो ज्ञान प्रकाशय ज्ञान तद अमेश आदिवद ज्ञान प्रकाशय तत्पर ज्ञानन तु तद् तद् देखेंगे तद तु यम तद् तो यदान ज्ञानेन ज्ञाने नशीत ज्ञानेन ज्ञानन तु किंतु तद् यदान यहाँ जंतूना जिन जंतुओं का हुआ अज्ञान जिन जंतुओं का हुआ अज्ञान कौन सा अज्ञान जिसके लिए पहले कहा था ना अज्ञाने ज्ञानम तेन मुझु हाँ जिस अज्ञान से ज्ञान आवृत है इसलिए जंतु मुँह को प्राप्त हो रहे है वही अज्ञान जो की मुँह का कारण अज्ञान है तो तद अज्ञानम कर अज्ञान आत्मना ज्ञाने नाशितम Intent? आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है अज्ञान किस पे नष्ट हो गया है आत्मा, आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है फिर देखेंगे तू एम किंतु जिन जन्तुओं का या जिन जीवों का वह अज्ञान किंतु जिन जीवों का तद अज्ञानम वह अज्ञान आत्मना ज्ञानेन नाशिकम आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है तेषाम ज्ञानम आधिकवत तुम जीवों का ज्ञान सूर्य के समान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 तो करते हैं? अब इसके आगे है ना? अब आगे जो ना है ना श्लोक में सत ना तो सत अज्ञानम को समझाने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं किसको समझाने के लिए सत अज्ञानम तो को इसे तो ज्ञानेन टू के बाद में अर्ध विराम होना चाहिए या विराम का पालन नहीं किया है विराम लगा दे तो काफी सुविधा हो जाएगी ज्ञाने के बाद होना चाहिए अर्धविम देखिए मत लगाइए लगाई क्योंकि अभी आगे अभी मत लगाओ, हम देखते हैं, क्योंकि आगे का ऐसा व्याख्यान है ये जो तो तद अज्ञानम को समझाने के लिए भाव कह रहे हैं तद अज्ञानम हुआ अज्ञान कौन सा अज्ञान तो बताते हैं, ये अज्ञान आवृता जनता मूझन की जिस अज्ञान से आवृत होकर या जिस अज्ञान से आच्छादित होकर जीव मुहत मुंह को फसे जिस अज्ञान से आवृत होकर जीव मुँह प्राप्त होते हैं जिस अज्ञान से आच्छादित होकर जीव मुंह प्राप्त होते हैं जंतुआकर जीव वाह तदान वह अज्ञान वह अज्ञान, अज्ञान अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर अच्छा अब एसाम है ना तो ऐसा कद किया है जंतु नाम जिन जीवों का अब ये ज्ञानेर आया था ना पहले तो ज्ञान का अर्थ ये है यहाँ पर विवेक ज्ञान ज्ञानीन का अर्थ है विवेक <drum> ज्ञाने और यहाँ पर आत्मना है ना श्लोक में ज्ञें। आत्मना ज्ञानेन आत्मना ज्ञानेन तो आत्मना का आत्मा के ज्ञान से तो आत्मना अर्थ कर दिया है आत्मविशेण आत्मना का मतलब आत्मविशेयक ज्ञान से आत्मा के ज्ञान से अर्थात आत्मविश्यक ज्ञान से शब्दार्थ आयेगा ज्ञानेन का अर्थ क्या किया है विवेक ज्ञान और आगे किसको समझा रहे हैं ये सद को कि जीव अज्ञान से आच्छादित होकर जंतवामूल्यंत्री जीव प्राणी मोह को प्राप्त हो रहे हैं सद अज्ञानम ऐसा से क्या लिया है नाम जीवा नाम और ज्ञानेन का यहाँ पर विविध ज्ञानेन और आत्मना अर्थ किया है आप विन नच्छा एक मिनट इसका ध्यान देंगे आत्मना शब्द अलग आ गया ना भाष्यकार्य क्या करते हैं क्रम से शब्दों का व्याख्यान नहीं करते हैं बस बल्कि जिस क्रम से श्लोक में शब्द आए हैं उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं तो ध्यान देना श्लोक में आया हुआ जो आत्मना है वो आत्मना तो लिख दिया राष्ट्रकार में लिखा है ना और ज्ञाने कर विवेक ज्ञाने और विवेक ज्ञान का विषय क्या होगा बस आत्मा आत्म सेक विवेक ज्ञान से आत्म सेक विवेक ज्ञान से और फिर आत्मना पर एक अलग भी पढ़ा गया है न पढ़ा गया है ना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 किन्तु जिन जीवों का या जिन जंतुओं का हुआ अज्ञान किंतु जिन जीवों का वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है या आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है कौन अभी हमने आत्मना में किसके साथ किया ज्ञानी के साथ किया ना आत्मा के ज्ञान से या आत्मिक के से और ऐसा भी किया जा सकता है किंतु एसाम है ना कि जिन जीवों के जिन जीवो के आत्मा का वह अज्ञान या आत्मविश्यक अज्ञान जिन जीवों के आत्मविश्यक अज्ञान और आत्मविश्विक ज्ञान से नष्ट हो गया है ऐसा भी कर सकते हैं क्या किंतु जिन जीवों का आत्मना तद अज्ञानम आत्मविश्यक अज्ञान और आत्मविश्यक ज्ञान से निवृत्त हो गया है आत्मविश्क अज्ञान किससे निवृत्त हो गया है हाँ सरल शब्दों में आत्मा, आत्मा, आत्मा का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से निवृत्त हो गया ऐसा भी कर सकते हैं आत्मा का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वास्तुकार में जो है ना आत्मा ना शब्द अलग लिखा है और ज्ञाने कर से विवेक ज्ञान उसका विशेषण बनाया आत्मस्या आत्मृष्ट के विवेक ज्ञान से किन्तु जिन जीवों के आत्मा का वह अज्ञान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 क्यूँकी जीव ब्रह्म में ज्ञान से शांकर सिद्धांत में क्या विज्ञा की निवृत्ति मानी जाती है तो यहाँ विद्या का प्रसंग हो और विवेक ज्ञान कहा जाए वहाँ पर ऐसा समझना कि दे दे ब्रह्म हूं। इस प्रकार क्या है जीव ब्रम्य का ज्ञान ऐसा लेना चाहिए अब पंक्ति लग जाएगी किन्तु जिन जीवों के आत्मा का व्ञान आत्म ज्ञान से या आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है अब देखेंगे ज्ञानम की उन जीवों का ज्ञान या उनका ज्ञान सूर्य के समान तत् परम प्रकाश की ये परमार्थ तत्व आत्मा को प्रकाशित करता है भाषण में देखेंगे तेशाम, तेशाम मतलब जनसुना आदित्य वस्तु आदित्य के समान जैसे आदित्य समूह सम्पूर्ण समस्तम कर् संपूर्ण कर संपूर, जैसे आदित्य सम्पूर्ण रूपों को प्रकाशित करता है रूप जातम कर् रूप समूह तो रूपों जैसे सूर्य समस्त रूपों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार उनका ज्ञान उसी प्रकार उनका तद्वत ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान वस्तु परमाथ तत्व को जय वस्तु परमार्थ तत्व को यह ध्यान देंगे ज्ञा वस्तु सर्वम को भाषाकार में जोड़ा है, है और तत्परम का ख्याम तद्वत् ज्ञानम उसी प्रकार ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान या उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु पर को ये जे वत्व को सर्वम का व्याख्या कर पूर्ण या पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है तो उसी प्रकार उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु कौन है परमार्थ तत्व उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु परमार्थ तत्व को पूर्णता प्रकाशित करता है ऐसा प्रकाशित करता है का प्रकाशित करता है जैसा आत्मा असंघ है अकर्ता है अधिकारी है ऐसा पूर्णता प्रकाशित ऐसा लग जाएगा ज्ञानम आदित्य के समान उनका ज्ञान ऐसा लगा लेना आदित्य से शेसाम ज्ञानम सूर्य के समान उन जीवों का ज्ञान या उन जीवों का सूर्य के समान ज्ञान उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान परमार्थ तत्व तो आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है कैसे प्रकाशित करता है हाँ। मतलब जैसे आत्मा असंग है कुशत है अधिकारी है एक है ऐसा इन सभी पूर्णता प्रकाश होता है अब देखेंगे तो वो वो मोह प्राप्त होंगे हाँ वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं यम ज्ञानम प्रकाशितम यकाशितम परम ज्ञानम जो प्रकाशित हुआ पर ज्ञान है जो प्रकाशित हुआ पर ज्ञान है किसको प्रकाशित करता है परमाण सत्व को तो प्रकाशित कौन हुआ पर ज्ञान नहीं परमा तत्व प्रकाशित कौन हुआ हाँ परमार तत्व को प्रकाशित करता है तो प्रकाशित कौन हुआ, तो हुआ? तो परमार तत्व तो और ये तो परमारत्व क्या है पर ज्ञान है हाँ क्योंकि आज जो है ना परमार तत्व आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है ना इसलिए उसको ज्ञान कह दिया और वो पर भी है जो प्रकाश यद प्रकाशितम परम ज्ञानम जो प्रकाशित हुआ पर ज्ञान है उसको देखो पढ़िए सदात्मानः कलमता पहले यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए फिर हमें बता देंगे आपको तो सदबुद्या सदात्मान तत्परायण गति अपनरावृत्ति ज्ञान निर्दूतकलमसा तद्बु तदात्म तनिष्ठा तत्परायण तत ग्छति आपुनरावृत्ति ज्ञान निर्दूतकलमसा देख लो देख लो तई बात नहीं तो यहाँ देखेंगे तदुद्य तन्नीस्था तत्परायण तद तदात्म तदुद्ध्य हा। और तत्परायण तदात्मान ज्ञान निर्धार अपन गच्छी ज्ञान निर्धा अपन गति शब्दार्थ को वास्तव से देखेंगे अभी थोड़ा सा अर्थ देख दो तो सामान्य हम बताते हैं तदबुद्धिया है ना तदबुद्धिया का अर्थ है कि परमार तत्व विशेष बुद्धि वाले परमार तत्व विशेष परमार तत्व कौन है आत्मा तो आत्मविश्चि वाले या आत्मिश्वित तो जान वाले आत्मश्ल है बुद्धि करते ज्ञान आत्मविश्वित बुद्धि वाले या आत्मिश्लियत ज्ञान वाले एक तदबुद्धिया हुआ अब इसके बाद तन निष्ठा तन निष्ठा का अर्थ है की उस परमार तत्व में स्थित या ब्रह्म में स्थित ब्रह्म में स्थित और सदपरायणा हाँ कार्य भाष में आएगा कि आत्मा वो उसमें परमार तत्व में रसी करने वाले या ब्रह्म में रसी करने वाले या ब्रह्म में प्रेम करने वाले ब्रह्म से प्रेम करने वाले आए राधी तो ब्रह्म से कि परमार्थ है आत्मा जानने वाले जो परमारत्व को अपना आत्मा समझ लेते हैं परमार सत्व को अपना आत्मा समझने वाले ज्ञान जो दूध कलमसा ज्ञान से नष्ट ज्ञान से नष्ट हुए पाखों वाले पुरुष ज्ञान से निर्जित हुए पापों वाले महापुरुष महापुरुषरावृत्ति में लक्षण थे को प्राप्त होते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं भाष्य में शब्द देखो फिर और बता देंगे तो तदबुद्धिया क्या है तस्वीन बुद्धि एसाम यहाँ गता है ना तस्वीन गता बुद्धि एसाम से तदबुद्धिया है यहाँ पर तस्वीर से क्या लेना है परमाणु तत्व में परमारत्व में परमारत्व में पहुंच गई है बुद्धि जिनकी या जिनकी बुद्धि परमार तत्व में पहुंच गई है इसका मतलब है मतलब जिनकी बुद्धि परमार तत्व विषय ज्ञान वाली है या जिनकी बुद्धि परमार तत्व को जानती है जिनकी बुद्धि परमार तत्व में पहुंच गई है या जिनकी बुद्धि परमार तत्व को प्रकाशित करती है उन्हें क्या कहेंगे तदबुद्धि क्या होगा इसका परमार तत्व विषय वाले या परमार तत्व ज्ञान वाले मतलब आत्मा के ज्ञान वाले तदात माना है यहाँ देखेंगे तद एव आत्मा ईशाम तद एव आत्मा ईशाम से तदात माना तब तद एव तद आत्मा ईशाम है ना? तद त, तद आत्मा ईशाम और तद का मतलब है तदय तद का क्या मतलब है समाज करके क्या बनेगा तदात माना तो यहाँ तदात माना शब्द में जो तद है उसका तद का क्या अर्थ है? तद यू, तद और आत्मा है ना सदात्माना में सदात्माना शब्द में क्या आत्मा तो आत्मा से क्या लेना है परम ब्रह्म क्या लेना है मतलब ही, ही परम ब्रह्म आत्मा है जिनका यह एक नटिया तो ऐसा समझो आप तदात्माना समाप्त करके बनेगा और तदात्माना का विग्रह कैसे होगा तद आत्मा ईसाम तद आत्मा और तद का प्यार्थ तद एव तद का तद एव और अच्छा ब्रह्म के कारण हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ तद एव आत्मा ऐसा न और यहाँ परमवार तत्पुम का पुंसकलिंग था ना और यहाँ पर तत्व से ले लिया है परम ब्रह्म तथ से क्या लिया है हाँ सुबह तद परम ब्रह्म एव आत्मा ऐसा तद परम ब्रह्म एवं ऐसा लगाना है मतलब तब से परमार तत्व को लेना है परमार तत्व कौन है परम ब्रह्म तरह एवं आत्मा ये जिनका इसका मतलब है को ही अपना आत्मा समझने वाले को ही अपना आत्मा समझने वाले तद निष्ठा या निष्ठा करते अभिनिवेश अभिनवेश करते तात्पर्य तात्पर्य करते है तत्परता मतलब परमार तत्व वाला होना परमारत्व में तत्परता वाला होना तत्परता का मतलब क्या है कि साधन में तत्परता परमार साधन में तत्परता ज्ञान ज्ञान की अभ्यास में तत्परता और इसका तात्पर्य बताते हैं भाषकार इसका का तेनालीराम समाज कर लेना तस्वीन निष्ठा तस्वीर से क्या लेना है ब्राह्मण या परमार तत्व निष्ठा निष्ठा कर से अभिनिवेश अभिनिवेशा करपरता कि परमारत्व में तत्परता करने वाले या परमार के ज्ञान में तत्परता करने वाले या तत्व के ज्ञान में तत्पर रहने वाले इसका तात्पर्य है कि सभी कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में ही स्थिति है जिनकी सभी कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में ही स्थिति है जिनकी उन्हें क्या कहेंगे तो ब्रह्म में स्थिति कैसे ज्ञान योग के अभ्यास भी हाँ तो सर्विष्ठा हो गया आगे देखेंगे तस्परायणा हाँ तत्परायणा में देखेंगे क्या तत्परायण तद एव परम अयन अयन पाठ है तत्परायणा में अयन शब्द है ना तो पर परम अयन से किया है यहाँ पर परागति परमयन का परागतिक परम प्राप्त परागति का और तत्व क्या लेना है वो ब्रह्म या परमार्थ कि ब्रह्म ही बे... परम अयन का परागति परागतिकम प्राप्त की ब्रह्म ही परम प्राप्त है जिनके जिनका जिनका परम प्राप्त ब्रह्म ही है उन्हें क्या कहेंगे तत्परायण मतलब ब्रह्म को ही परम प्राप्त मानने वाले ब्रह्म को ही परम प्राप्त और यहाँ पर उसका तात्पर्य बताते हैं वास्तविक केवल थे था, केवल आत्मा में रची करने वाले या केवल आत्मा में प्रेम करने वाले केवल आत्मा में प्रेम करने वाले अन्नम होना चाहिए आयन नहीं या तो या तो वहाँ पर हो विशेषण विशेष में समानता चाहिए देखता हूँ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 कहेंगे ज्ञान से जिन जीवों के आत्मा का आत्मा हो गया अथवा ऐसा कर लेना ज्ञान के द्वारा अथवा ऐसा कर सकते हैं आत्मा के ज्ञान से जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया ऐसा भी लगा सकते हैं क्या आत्मा ना ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ऐसा अज्ञानम नासिकम जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया और दूसरी प्रकार की लगा सकते हैं क्या कि ठीक है यही ये भी चीज है क्या क्या बताया मैंने आत्मा के ज्ञान से जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया थी गुता से प्राप्तवन थी वो प्राप्त करते हैं एवं विधा मतलब इस प्रकार की अपुनरावृत्ति को इस प्रकार की एवं विधा का इस प्रकार अपुनरावृत्ति अपन का क्या किया अपुनर्देय संबंधम मतलब पुनर्देह के साथ संबंध न होना के साथ होने को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं ज्ञान निर्धत कलमसाह कलमसा ईशान क्या ज्ञाने अच्छा ये देखना नाशिका एक प्रश्न नाशिता कलमशा एक प्रचंदी की पुस्तक में ने? एक वचन दिया है अच्छा, अच्छा तो ना हा यहाँ पर जो है ना निर्धतो करो ज्ञाने निर्धुतो नासिका कलमशाह है ना न्ञा ने निर्धतो कलमसाह क्यों सब निर्दूतो करो एक वचन तो ना पिता एक बचन है ना कलमशा एक बचन है तो निर्दूता है ये वो वचन नहीं बोला निर्दूतों करिए लगाएंगे यथोकते ज्ञाने निर्दूता कलमसाह क्या ज्ञाने न कलता एसाम से ज्ञान निर्दूत कलमसाह समझ में ज्ञान निर्दूता कलमसाहाम से ज्ञान निर्दूत कलमता यथोक्त ज्ञान से जैसा ज्ञान अभी कहा गया है निर्दूता कर से नाशिता नाशिता कर से नष्ट और कलमस कर तो है पापे हा। हा है हाँ अच्छा फिर यहाँ पर देख ल आ गया, 200 होना चाहिए फिर तो, 200 करो, सब ये, है ये सब चाहिए है। है वो सुधार देगा अच्छे अगली बात नहीं कर सकते ठीक है उसमें वो अब पहले सीडी डी सब बदल गया ना छापने का पहले प्लेटें बनाते थे प्लेटें के बाद सीडी वो बनाने लगे सीडी सीडी सी के बाद पेन ड्राइव बनाने लगे तो नई नई प्रक्रिया बनती है तो फिर दोबारा उनको करना पड़ता है उसमें गड़बड़ हो जाता है पहले प्लेट बना बना कर रखते थे उसी से छापते थे और प्लेट तो हर पेज का अलग अलग रखना पड़ता है बहुत हो जाता है तो फिर अब क्या करने लगे सी बनाने लगे सी डी में फिर वायरस या कोई चीजा खा जाता है सी डी पेन ड्राइव बनने लगा परिवर्तन तो करने में वो फिर वो दोबारा करना पड़ता है टाइपिंग तो बिगड़ जाता है करने वाला ऐसा हो जाता है तो ये यहाँ पर कलमशा करते हैं पाप आदि संसार कारण दोष रहा संसार का कारण भूत दोष पाप आदि संसार का कारण संसार का कारण दोष है की गुण है दोष है दोष के कारण ही संसार की प्राप्ति होती है तो संसार का कारण भूत दोष संसार का कारण जो दोष है वो क्या है पापा पाप आदि आदि से कुण लेना के लिए ले कुंड है वो तो भी बंधन कारक है पाप आदि अब देखेंगे यथोक् ज्ञान के द्वारा कलमत करते हैं पाप आदि कलमत करते है संसार का कारण भूत दोष पाप आदि जिनका नष्ट हो गया है उन यशनियों को क्या कहते हैं ज्ञान कलम का ऐसा बो वचन ठीक है, है तो दोबारा देखेंगे श्लोक को तदबुद्ध्या कर ब्रह्म या तस् परमार्थ तो लेना है ना पर ब्रह्म पर ब्रह्म जिससे ज्ञान वाले पर ब्रह्म जिससे बुद्धि वाले तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान यहाँ पर क्या है परोक्ष ज्ञान है और तन निष्ठा मतलब पर ब्रह्म में स्थित पर ब्रह्म और यहाँ तात्पर्य शब्द भी आया है ना निष्ठा का उसका तत्परता परब्रह्म में तत्परता करने वाले इसका मतलब है क्या हुआ कि परब्रह्म परम के ज्ञान में तत्परता करने वाले ज्ञान योग के अभ्यास में तत्परता करने वाले तो इसके द्वारा क्या कहा जाता है अभ्यास क्या कहा जाता है हाँ मतलब वे परब्रह्म में स्थित अभ्यास कहा जाता है और सदात माना ब्रह्म को ही अपना आत्मा समझने वाले इसके द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है कैसा ज्ञान हाँ जी ब्रह्म को ही अपना आत्मा समझने वाले या अपरो ज्ञान है तदात्मा से तद से परोक्ष ज्ञान है और तद निष्ठा से क्या कहा जाता है अभ्यास और अभ्यास करने वाला क्या है उससे प्रेम करता है तत्परायणा है, है आत्मरती बताया था ना ऐसे ज्ञान से निवृत्त हुए फाकू वाले सत्पुरु से मनुष्य आत्मरावृत्ति को प्राप्त करते हैं अर्थात तो मोक्ष को प्राप्त करते है और देखेंगे हा जी एसाम ऐसा लगाना ज्ञाने न ऐसा आत्मना अज्ञान नष्ट ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा ऐसा हो है क्या अच्छा जिन जीवों के आत्मा के ज्ञान के द्वारा ये आत्मना ज्ञाने आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का अज्ञान नष्ट हो गया है आत्मना ज्ञाने ज्ञान नाशिकम आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का नष्ट हो गया है दूसरी प्रकार से भी लगा सकते हैं ना तो ऐसे दूसरी लगाएंगे कि ज्ञान के द्वारा जिन जीवों के आत्मा का ज्ञान नष्ट हो गया है ये ठीक है पहले वाला फिर ज्ञान के द्वारा या आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया है वे पंडित परमार तत्व को कैसे देखते हैं वे पंडित परमाण्य पर को कैसे देखते हैं है इस पर कैसे हैं या ऐसा प्रश्न तो पर कहते हैं देखो विद्याओं भी नहीं संपन्न विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मणी सुनी क्या स्वभा के सुनी क्या स्वभा के चा। दो चाह है नीचा स्वेचा कम दर्शिना एवं पंडिता एवं पंडिता ऐसा भाष्य के अनुसार होगा विद्या तथा विनय ब्राह्मण में ये ब्राह्मण का विशेषण है यह विद्या विनय संपन्न भाष्य के अनुसार विद्या तथा विनय संयुक्त ब्राह्मण में सबसे श्रेष्ठ है ना विद्या विनय संयुक्त ब्राह्मण विद्या तथा विनय संयुक्त ब्राह्मण में गाय में हस्ती में कुत्ते में और चंडाल में जो कुत्ते को खाते हैं उसको कहते हैं चंडाल कुत्ते में और चंडाल में समान दृष्टि करने वाले पंडित होते हैं समान दृष्टि करने वाले पंडित होते हैं समान दृष्टि करने वाले मतलब एक अभिकारी ब्रह्म को समझने वाले इन सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को बनने वाले या इन सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने वाले बंदे सब बन लेते ब्रह्म को जो देखता है वो क्या समान दृष्टि करने वाले क्या था पहले वो समता के लिए पहले क्या गया था बोलना समता का नहीं समता था न समत्व अच्छा, ब्रह्म में स्थित होना समत्म आया था और ब्रह्म में स्थित होना समता में स्थित होना है, था वास्तव में नहीं ब्रह्म में स्थित होना ही समता में स्थित होना ऐसा कहीं ध्यान आपको आया था चलो देखो फिर उसको तो ऐसे पंडित ये समर्पित समृष्टि रखने वाले मतलब इन सभी में एक एक समझने वाले पंडित होते हैं पंक्ति लगाएंगे विद्यापन्न यहाँ विद्या क्या विनया क्या द्वंद समाप्त करने पर क्या बनेगा विद्या विनय अब यहाँ पर अर्थ देखेंगे विद्या का अर्थ है आत्मना होगा आत्मा का ज्ञान विद्या का क्या है आत्मा का ज्ञान अर्थ है उपसमा उपसमा का क्या अर्थ है उपन अर्थात उपरांता उपसम उपरामता मतलब क्या है विषय विषयों में पीछी का होना विष्णु से उपराम रहना उपराम रहना ऐसा विष्णु उपराम रहना तो विनय कथ यहाँ पर उत्तम किया है बात के कार्य में विद्या तथा उपरां का संयुक्त अच्छा यहाँ पर तापभ्याम ताप्याम से क्या लिया है विद्या विनयाभ्याम ताभ्याम से क्या लिया विद्या विनयाभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न विद्या विनय संपन्न तृतीय तत्वरूप हो गया पहले स्वंधा फिर क्या होगा क्या कहेंगे द्वंद गर्भ तृतीय सतपुरुष द्वंद गर्भ तृतीय समाप्त हुआ विद्या और विनय से संपन्न विद्वान और जो ब्राह्मण विद्या और विनय से संपन्न विद्वान और विनीत जो ब्राह्मण मतलब विद्या और विनय से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण विद्वान और करते क्या विनय से युक्त से युक्त ब्राह्मण तस्मीन ब्राह्मण है उस ब्राह्मण में गाय में हाथी में कुत्ते में और चंडाल में समृष्टि रखने वाले पंडित होते हैं या इनमें पंडित समि करने वाले होते हैं देखेंगे भाष्य का शास्त्रे रहे इसको बताते हैं उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से सम्पन्न ब्राह्मण है, है? उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से संपन्न ब्राह्मण में उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से संपन्न सात्विक ब्राह्मण में विद्या तथा विनय से संपन्न जिसने उत्तम संस्कार हैं विद्या और विनय से संपन्न है वो सात्विक होगा तो उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से संपन्न सात्विक ब्राह्मण में क्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी जा और वो तो उत्तम हो गया ना अब ये मध्यम ये गाँव का विशेषण है वो का विशेषण है और क्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी संस्कार से रहित रजोगुणी गाय में संस्कार से रहित तो रजोगुणी गाय में लग जाएगा मध्यम है ना मतलब कुत्ते आदि के अपेक्षा श्रेष्ठ है इसलिए इसको क्या कहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है इससे भी श्रेष्ठ है, है तो आपका विद्या ब्राह्मण क्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी संस्कार से रहित रजोगुण युक्त गाय में केवल काम अत्यंत केवल तमोगुणी अत्यंत केवल अत्यंतम योग का ही अंत क्रिया केवल था अत्यंतम योग योगा अत्यंत अर्थात केवल तमोगुणी अत्यंत अर्थात अत्यंत इस अत्यंत निकृष्ट अर्थात केवल तमोगुणी जो दिमाग था ना तो यह अत्यंत निकृष्ट अंत करना अत्यंतम का अत्यंत निकृष्ट अर्थात केवल तमोगुणी हस्ती आदि में समोगुणी हस्ती आदि में गाय की अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट अर्थात केवल समोण वाले हस्ती आदि में अब देखो आगे अब समझाते हैं किसको समदर्शिना को समझाते हैं भक्तिधारि गुण ही सज्जय क्या संसारे ही सत्वादी गुणों से तथा उनसे जन्म संस्कारों से सज्जय उनसे जन्म किस्य सत्वादी गुणों से जन्म कौन कौ सत्वादी गुणों से क्या सज्जय सं और सतवादी गुणों से जन्म संस्कारों से तथा राजसई तथा क्या संस्कार तथा राजसई क्या तथा संस्कार तथा राजसई उसी प्रकार राजस संस्कारों से क्या तथा और उसी प्रकार संस्कारों से तामस संस्कारों से अत्यंत ही असंभव अत्यंत ही असम्बद अस्पृष्टम का क्या अर्थ है असम्बद असंबद्ध समझते है जिसका संबंध ना हो उसे क्या कहेंगे असम्बद्ध अब ध्यान देना तो ये आगे आया ना तमम एकम अविक्रियम ब्रम तो जो ब्रह्म आगे कहा गया है तो ये अस्पृष्टम अस्पृष्टम अर्थ है असंबद्ध या संबंध से रही थे तो सत्वादी गुणों के सत्वाधि गुणों का संबंध है ब्रह्म में तो सत्वादी गुणों से असंबद्ध कौन है ब्रह्म सब सूरज ये सब सदगुण किसके प्रकृति के प्रकृति आत्मा है और ये ब्रह्म में आत्मा में ये कोई गुण नहीं, नहीं।, नहीं है तो सत्वादी गुणों से असंबद्ध यह सत्वादी गुणों के संबंध से रहित कौन हुआ ब्रह्म है और क्या कड संस्कार है और सतवादी गुणों से जन संस्कारों से संबद्ध है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 एक समर्शिना है ना समर्शिना को बताते हैं है समम दृष्टु शीला को एक अभिकारी ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव है शीलम का तो स्वभावम एक अभिकारी ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव है तो ते पंडिता पूरे समर्शी पंडित समर्सी होते है अथवा तो वे समर्सी पंडित होते हैं लग गया मतलब इन सभी संस्कारों के संबंध से रहित कौन है एक ब्रह्म मतलब इन स... संस्कारों से रहित एक अभिकारी ब्रह्म को जैन... देखना जिनका स्वभाव है वे समदर्शी पंडित होते हैं या वे पंडित समदर्शी या ऐसा भी कह सकते हैं वे पंडित कह सकते हैं वैसे वो अच्छा यह है कि वे संदर्थ, ते समर्शिना पंडिता है वह समर्शी पंडित भाषाकार जो है ना जिस क्रम से लिखा है उस क्रम से व्याख्यान करते हैं तो ते समरशिना पंडिता वे समरसी पंडित होते हैं सब में एक परमात्मा एक अभिकारी परमात्मा सब में विद्यमान है ऐसे ही दृष्टि रखने वाले पंडित होते हैं इसलिए घृणा किसी को नहीं घृ नहीं था भले ही आप किसी के साथ मत रहिए रहना है इससे संबंध नहीं तो रखना है उसे भी घृणा नहीं, नहीं चाहिए सब तो नहीं, तो तो तो नहीं कहा है, है ना समान आचरण व्यवहार तो सबके साथ नहीं हो पड़ता है।, है अच्छा कुत्ते का भोजन अलग है हाथी का अलग है तो एक जिसका व्यवहार सबका नहीं होगा दृष्टि सब में एक भगवत बुद्धि अब देखेंगे यहाँ पर देखिए ननु हते अभोज समा समाभ्या पूजा इसी स्मृति है गौतम स्मृति है यहाँ पर ध्यान देना समी को पंडित कह दिया है समरसी को पंडित कह दिया है और इस पर शंका उठाई गयी से दोषवंत ते, ते से क्या लेना है समदरसी न समदर्शी मतलब सब में समान दृष्टि करने वाले सब में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने वाले दोस्त होते हैं दोस्त से निशंका की गई है सब में से दोष मनता समर्शी एक से युक्त होते हैं अभोज अन्ना उनका अन्य अभुज है उनका अन्य कैसा है मतलब उनका अन्य खाने योग्य नहीं है जो दोस्तुक्त होते है न उनका अन्न नहीं खाना चाहिए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 ऐसा समझना आप असम है ना तो समान गुण वाले इसका अर्थ है समकरण श्रेष्ठ गुण वाले तो श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से विषम पूजा करने से मतलब है क्या कहें अच्छी प्रकार पूजा ना करने से है क्या हुआ सम कर्ण श्रेष्ठ गुण वाले की श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से और असम है ना तो असम कर् क्या हुआ हिम गुण वाले और हिम गुण वाले की स्तम्भ पूजा करने से हिम गुण वाले की स्तम्भ पूजा करने से दोष होता है दोष को जोड़ लेंगे अर्थ लगने के लिए फिर समझो श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से विषम पूजा करने से मतलब हिम पूजा करने ऐसी श्रेष्ठ गुण वाले की हिम पूजा करने ऐसी और असम कर्म गुण वाले की श्रेष्ठ पूजा करने ऐसी क्या होता है दोष हो जाएगा तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब दोष होता है ना तब अब के ये ये तो देखो तो इसके अनुसार ये ब्राह्मण गाय कुत्ता सब एक जैसा है क्या हम्म और सबको एक जैसा मानेंगे ना तो क्या हो जाएगा दोष हो जाएगा क्या हो जाएगा हाँ क्योंकि ये ब्राह्मण में तो ठीक है एक ब्रह्म को देखना अब ये कुत्ता और ये हाथी और स्वभा के में जो है ना ब्रह्म दृष्टि करेंगे मतलब क्या है कि श्रेष्ठ पूजा करेंगे तो दोष हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा ये जो है ना शंका है आगे समाधान क्या है ये दोष बनता है ना नोष वाले नहीं है वे दोषयुक्त नहीं है कथम कैसे दोषयुक्त नहीं है तो इसको देखो देखना सुल यही सही ब्रह्मणि क्या निर्दोष हम बताया है ना कोई दोष नहीं मिलता भगवान कहते हैं वैसा करने को तो कोई दोष नहीं है।, है अब देखेंगे ऐसा मन सामने स्थित जिनका मन समता में स्थित है जिनका मन समता में स्थित है जिनका मन समता में एक जगह आया था कि ब्रह्म में स्थित होना ही समता में स्थित होना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 है कि जीवित अवस्था में ही उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही सर्गा जी कहा कि जन्म को स्वर्ग को जीत लिया है तो जन्म को जीत लिया है जन्म को जीतने का मतलब है कि दोबारा जन्म न होना अथवा जन्म को जीतने का मतलब है कि मतलब इस शरीर के अधीन नहीं होना इस शरीर के अधीन नहीं होना अब देखना जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने उन्होंने कई घर की जीवित अवस्था में ही सर्व को जीत लिया है या जन्म को जीत लिया है ओम पूर्णमद